श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग छोड़शी पूजा सन अठारह ईस्वी में कामारपुकुर में रहते समय श्री माता जी के वहां आगमन पर श्री राम कृष्ण देव के मन में जिस प्रकार की चिंताओं का उदय हुआ था पाठकों से हम उसका उल्लेख कर चुके हैं ब्रह्म विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित होने के संबंध में आचार्य श्रीमत् तोतापुरी जी की बातों को स्मरण कर उस समय वे अपने साधना लब्ध विज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन में अग्रसर हुए थे किंतु उन दोनों कार्यों को प्रारंभ करते ही उन्हें उस समय कलकत्ता वापस आना पड़ा था अतः श्री माता के दक्षिणेश्वर आने पर उनको अपने समीप पाकर पुनः वे उन दोनों कार्यों में सन्नद्ध हुए यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि पत्नी को अपने साथ दक्षिणेश्वर लाकर इससे पूर्व भी तो वे उन कार्यों को कर सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है इसमें संदेह नहीं कि साधारण मानवों के लिए इस प्रकार का आचरण करना स्वाभाविक था किंतु उस श्रेणी के अंतर्गत न होने के कारण श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा नहीं किया था ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरशील होकर अपने जीवन में प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान में जो अभ्यस्त हैं वे स्वयं अपनी इच्छानुसार कभी किसी कार्य में अग्रसर नहीं होते आत्मकल्याण या दूसरों के कल्याण साधन के निमित्त वे हमारी तरह परिच्छिन क्षुद्र बुद्धि की सहायता न लेकर श्री भगवान की विराट बुद्धि तथा संकेत की प्रतीक्षा करते रहते हैं इसलिए स्वेच्छापूर्वक परीक्षा देने के लिए वे सर्वथा निरत रहते हैं किंतु विराट इच्छा के अनुगामी बनकर जीवन यापन करते हुए जब कभी स्वतः ही परीक्षा देने का अवसर उपस्थित होता है तब वे आनंदपूर्वक परीक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं श्री रामकृष्ण देव पूर्वक अपने ब्रह्म विज्ञान की गहराई की परीक्षा करने में तत्पर नहीं हुए किंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कामारपुक में उनके समीप उपस्थित हुई है एवं उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अग्रसर होने पर उन्हें उस विषय में परीक्षा देनी होगी तभी वे उस कार्य में प्रवृत्त हुए थे पुनः इस परीक्षा से उसके बाद जब उन्हें कलकत्ता आकर पत्नी से दूर रहना पड़ा तब सतह प्रवृत्त होकर पुनः उस अवसर को लाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया श्री माता जी जब तक स्वयं न उपस्थित हुई तब तक उन्हें दक्षिणेश्वर लाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की साधारण बुद्धि के सहारे श्री रामकृष्ण देव के आचरण का उपरयुक्त रूप से सामंजस्य कर सकते हैं उसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि योग दृष्टि की सहायता से उन्हें यह विदित हो चुका था कि ऐसा करना ही ईश्वर का अभिष्ट था अस्तु यह देखकर कि पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन का परीक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित हुआ है श्री रामकृष्ण देव आनंद के साथ उसमें अग्रसर हुए तथा जब कभी उन्हें अवकाश मिलने लगा तभी वे श्री माता जी को मानव जीवन के उद्देश्य तथा कर्तव्य के बारे में शिक्षा देने लगे ऐसा सुना जाता है कि उसी अवसर पर उन्होंने श्री माता जी से कहा था चंदा मामा जैसे सब शिशुओं का मामा है वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं उनको पुकारने का सभी को अधिकार है जो कोई उनको पुकारेगा उसी को दर्शन देकर वे कितार से करेंगे तुम्हारे पुकारने पर तुमको भी उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा केवल उपदेश देकर ही श्री राम कृष्ण देव की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती थी अपितु शिष्य को अपने समीप रख कर स्नेह के साथ उसे सर्वथा अपनाते हुए ये सर्वप्रथम शिष्य को जो उपदेश देते थे आगे चलकर उसे वह कहाँ तक कार्य में परिणत कर रहा है उस और भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी तथा कभी भ्रमवश उसके द्वारा यह विपरीत आचरण हो जाता तो उसे समझा कर उसका संशोधन कर देते थे श्री माता जी के संबंध में भी उन्होंने उसी रीति का अवलंबन किया था यह सहज ही धारणा की जा सकती है उनके आते ही उन्हें अपने कमरे में स्थान देने तथा आरोग्य लाभ होने के बाद प्रतिदिन रात्रि में अपनी सैयाह पर सोने की अनुमति प्रदान करने से यह भली भांति हृदयंगम होता है कि प्रथम दिन से ही उन्होंने स्नेह के द्वारा श्री माताजी को कितना अपना लिया था श्री माताजी के साथ श्री राम कृष्ण देव के तत्कालीन दिव्य आचरणों की हमने अन्यत्र चर्चा की है अतः यहाँ पर उसका रूप पुनरुल्लेख आवश्यक नहीं है केवल वहाँ जो नहीं कही गई है ऐसी दो चार घटनाओं का उल्लेख यहाँ वांछित है श्री माता ने उस समय एक दिन दक्षिणेश्वर के में श्री रामकृष्ण देव की चरण सेवा करते हुए पूछा था तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर में कहा जो माँ मंदिर में विद्यमान हैं उन्हें इस शरीर को जन्म दिया है तथा इस समय वे नौबत खाने में रह रही हैं और वे ही अभी मेरे पैरों को दबा रही हैं अर्थात अर्था यथार्थतः साक्षात आनंदमय के रूप में तुम्हें सर्वदा देखता हूँ और एक दिन श्री माँ को अपने समीप निद्रित देखकर कर श्री रामकृष्ण देव अपने मन को संबोधित कर इस प्रकार विचार में प्रवृत्त हुए थे रे मन, इसे का नाम स्त्री शरीर है लोग इसे परम भोग्य वस्तु समझते हैं तथा निरंतर भोग करने के लिए लालायित रहते हैं किंतु इसे ग्रहण करने से देह में ही आबद्ध हो जाना पड़ता है सच्चिदानंद ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती रेमन अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयत्न मत करो तुम भीतर एक प्रकार तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव मत रखो पेट में कुछ तथा मुंह में कुछ इस प्रकार का आचरण न करो सच बताओ कि तुम उसे ग्रहण करना चाहते हो या ईश्वर को या ये स्त्री शरीर चाहते हो तो वह तुम्हारे पास ही पड़ा है उसे ग्रहण करो इस प्रकार विचार कर जो ही श्री राम देव, श्री माता के शरीर को स्पर्श करने उद्यत हुए तत्काल ही उनका मन कुठित होकर सहसा समाधि में इस तरह विलीन हो गया कि उसके लिए उस रात में पुनः साधारण भावभूमि अवरोहण करना संभव न हो सका दूसरे दिन उन्हें भगवान नाम श्रवण करते हुए अत्यंत प्रयत्नपूर्वक साधारण अवस्था मिलाया गया था इस तरह पूर्ण यौवनयुक्त श्री रामकृष्ण देव तथा नव यौवन संपन्न श्री माता के तत्कालीन दिव्य लीलाविलास के संबंध में हमने श्री रामकृष्ण देव से जो बातें सुनी है तद अनुरूप बातें जगत के आध्यात्मिक इतिहास में और किसी महापुरुष के बारे में सुनने को नहीं मिलती फलतः मुक्त होकर मानव हृदय स्वतः ही उनके देवत्व में विश्वासी हो उठता है तथा अपने हृदय की भक्ति श्रद्धा उनके श्रीचरणों में अर्पण करने के लिए विवश हो जाता है उस समय देह ज्ञान रहित श्री रामकृष्ण देव प्राय सारे राज समाधि में मग्न रहते थे तथा समाधि से व्यथित होकर बाह्य भूमि में अवरोहण करने पर भी उनका मन उतनी उच्च अवस्था में रहता था कि क्षण भर के लिए भी उनमें साधारण मानव की तरह देह बुद्धि जागृत नहीं होती थी